योग दर्शन की पचपनवीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है पीछे समाधि पाद हमने पूरा देख लिया था आगे साधन पाद प्रारम्भ हो रहा है और जो इनकी शैली है पतंजलि जी की उस पर भी चर्चा की गई थी कि जो इस साधना के पथ पर आगे बढ़ चुके हैं जिन्होंने यम नियमों का पालन का अभ्यास पर्याप्त मात्रा में कर लिया है और अब उनका लक्ष्य समाधि को प्राप्त करना है चित्त को समाहित करना है तो उनके लिए उन्होंने पहले उपाय बता दिए इसलिए उसका पाद का नाम भी रखा गया समाधि पाद और उसमें मुख्य रूप से जो उपाय बताए गए थे वो दो उपाय थे कौन कौन से अभ्यास और वैराग्य साथ में सहायता करने के लिए चित्त के परिक्रम भी दिए और इस पाद में प्रारंभ का जो भाग है जहां योगांग प्रारंभ होंगे उससे पूर्व पूर्व का जो भाग है इस पाद का ये मध्यम अधिकारियों के लिए और मध्यम अधिकारी वो कहलाएंगे जिन्होंने यम नियमों का पालन करते हुए उनका पालन भी लगातार कर रहे हैं और उसका अभ्यास भी उनको हो चुका है लेकिन उनमें से जो तीन हैं नियमों में से उन पर विशेष बल देते हुए इस पाद का प्रारंभ है उसी का नाम क्रिया योग रखा गया है तो प्रारंभ के सूत्र की भूमिका बनाते हुए व्यास जी ने कहा कि उद्दिष्ट समाहित चित्तस्य योग है यस्य समाहित है चित्त जिसका यदि इसका यूं ही अर्थ करें कि जिसका चित्त समाहित हो गया और समाहित का अर्थ एकाग्र हो गया समाधि को प्राप्त हो गया जिसका चित्त समाधि को प्राप्त हो गया संप्रज्ञात समाधि जिसकी लग गई उसके लिए पीछे योग का उद्देश्य कर दिया गया तो जिसका चित्त समाहित हो गया उसके लिए योग की क्या आवश्यकता उसको बताने की वो तो कर लिया उसने कार्य तो यह तात्पर्य है कि समाहित होना ही जिसका लक्ष्य बना हुआ है चित्त को समाहित करना जिसका लक्ष्य बना हुआ है अब शब्दार्थ यू ही एकदम शब्द के आधार पर नहीं करेंगे नहीं तो संगति नहीं लगेगी चित्त को समाहित करना ही जिनका अब लक्ष्य है अन्य सारे कार्य जिनके हो गए अब केवल अंतिम जो कार्य है चित्त को समाहित करना बस इसी पर उनका ध्यान है उनके लिए प्रथम पाद में योग उद्दिष्ट कर दिया गया और अब अन्य लोग वो कैसे कहलाएंगे व्युत्थित चित्त जिनका चित्त व्युत्थित है संसार में लगा हुआ है भोगों में लगा हुआ है भोग प्रिय लग रहे हैं उसे प्रयास करता भी है लेकिन व्युत्थान काल में समय अधिक जा रहा है यम नियमों का पालन भी कर रहा है अब उनके दो भाग कर लेंगे क्योंकि आगे जो कनिष्ठ अधिकारियों के लिए जहां से योगांग प्रारंभ होंगे हैं वो भी व्युथित चित्त वाले और मध्यम अधिकारी भी व्युथित चित्त वाले हैं क्योंकि मध्यम अधिकारी यहां वो माने जाएंगे जिन्होंने अन्य यम नियमों के पालन का अभ्यास कर लिया है और इसको यूं समझ सकते हैं कि जैसे हम और आप शराब या अन्य किसी नशे का हमें ध्यान नहीं आता जबकि उसके विषय में जानकारी पूरी है शराब किसे कहते हैं लोग ऐसे ऐसे पीते हैं ऐसे ऐसे बाजार में मिलती है जानकारी पूरी है लेकिन उसको अपने अंदर से उसके विचारों को हटाना इस पर हमारा कोई ध्यान नहीं है लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो शराब पीता था परंतु अब उसने छोड़ने का संकल्प लिया हुआ है नशा पहले करता था विचार हुआ है कि मुझे छोड़ना है उसे हानियां उसको दिखाई देने लगी हैं अब छोड़ने का संकल्प लिया है कुछ दिन छोड़ा है लेकिन अभी इतनी प्रबलता इतनी सिद्धता उसके अंदर नहीं आ पाई है कि वो बाजार में से निकले और शराब की दुकान आए या अन्य कोई साथी उसको मिल जाए शराब पीने वाला पुराने मित्रों में से और उस समय वो अपने को बचा पाए इतनी सामर्थ्य इतनी शक्ति अभी उसकी नहीं हो पाई है तो वो क्या करेगा उससे बचना चाहेगा बाजार की उस गली से बचना चाहेगा जहां दुकान आती है शराब की वो जान रहा है कि वहां जाऊंगा तो हो सकता है मैं फिर पीने की प्रवृति जग जाए मेरे अंदर तो अभ्यास वो भी कर रहा है और अब वही व्यक्ति हम आपसे कहे आकर के क्या आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं क्या आप शराब या अन्य किसी नशे का विचार अपने अंदर से हटाने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं तो हमारा आप क्या उत्तर देंगे कि नहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे तो क्या आप कैसे साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे फिर लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि हमारे अंदर उसकी जानकारी होने पर भी उसको प्राप्त करने की प्रवृत्ति उसमें जो सुख मिलता है है। उसको भोगने की प्रवृत्ति वो अब नहीं है। गुरु जी ऐसी भी देखा गया कैसे जो जो साधक साधक टाइप के हैं हैं तो वो रहे रहे रहे कुछ खा खा हो क्या खा रहे हो, करते करते उनको तो छूट जाता है से? क्या छूट जाता है कुछ खाएगा कि नहीं ये भूखा रहेगा मतलब वही है, है, रहे, तो प्रश्न कर रहा हूँ भोजन तो करेगा वो और उसका तो भोजन ही वही था आपके कथन अनुसार जब भोजन वही था और साधना करने लग गया और भोजन का समय आया तो वही तो भोजन करेगा जो पहले करता था और अगर भोजन के समय में उसने निर्णय किया कि मैं ये नहीं खाऊंगा और ये खाऊंगा तो तो निर्णय कर रहा है फिर वो विचार कर रहा है हानि देखेगा उसमें तभी तो कहेगा कि मैं ये नहीं खाऊंगा ये खाऊंगा उत्पन्न होगा उस दृष्टिकोण सात्विक नहीं साधना करने से सात्विक प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती सात्विक प्रवृत्ति होने से साधना बनेगी साधना की ओर प्रवृत्ति होगी ही तब जब सात्विक प्रवृत्ति हमारी आएगी तभी साधना करने का मन करेगा और जिसकी तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति है वो साधना की ओर जाएगा ही नहीं झुकेगा ही नहीं विचार ही नहीं आएगा उसके अंदर साधना का साधना का विचार ही उसके अंदर आएगा जिसके अंदर सात्विकता कुछ कुछ उभर रही है तो इसलिए ऐसा जो कहता है कोई के उधर ध्यान मत दो आहार की ओर और जो भी मिलता है खाते रहो और साधना करने लग जाओ वो प्रारंभ ही नहीं होगी साधना साधना ही प्रारंभ नहीं होगी नहीं अपने आप छूटने की बात नहीं है अगर अपने आप छूटने की बात होती तो ये प्रतिपक्ष भावना का विषय लाते ही नहीं योग दर्शन में प्रतिपक्ष भावना फिर महाप्रतिपक्ष भावना कहा तक उस विषय को पहुंचाया है? है हम सफाई करते हैं फिर सफाई करके और पोछा लगाते हैं फिर और अधिक सफाई करते हैं सूक्ष्म जो संस्कार हमारे हैं वो ऐसे नहीं हटने वाले ये भोग के संस्कार हैं। तो इस तरह से व्युथित चित्त मध्यम अधिकारी भी हुए और कनिष्ठ अधिकारी भी हुए लेकिन दोनों के व्य में थोड़ा सा अंतर है कि मध्यम अधिकारी जो व्युथित चित्त वाले हैं ये ठीक है कि समाहित अभी नहीं हुए हैं समाहित चित्त उनका नहीं हुआ है लेकिन अन्य जो यम नियम आदि हैं उनके वो अभ्यस्त हो चुके हैं वो जीवन में पूर्णता उनकी आ रही है लेकिन अब क्योंकि समाधि की ओर ले जाना है और संस्कारों पर कार्य करना है क्योंकि ये जो मध्यम अधिकारियों का जो कार्य प्रारंभ हो रहा है प्रथम पाद पाद के के प्रारंभ प्रारंभ द्वितीय में, ये मुख्य रूप से संस्कारों पर आधारित है और नियमों में से जिन तीन को छांट करके इन्होंने जोड़ दिया है यहां जिसको क्रिया योग नाम दिया गया है यह पारिभाषिक शब्द है इसका और यह शास्त्रकारों की शैली होती है आप अन्य शास्त्र में भी देख लें विज्ञान के ग्रंथों में भी देख लें कि वहां कुछ उनके टेक्निकल वर्ड्स बनाए जाते हैं जिनको पारिभाषिक शब्द कहते हैं और उनका अर्थ उसी शास्त्र में ही संगत बैठता है अन्यत्र नहीं कि हम अमुक शब्द बोलेंगे तो उससे ऐसा ऐसा समझना है उसकी व्याख्या किसी न किसी स्थान पर कर दी जाती है और उसके बाद फिर उसी शब्द का उच्चारण करेंगे वो ऐसे ही यह क्रियायोग शब्द ये इस शास्त्र का पारिभाषिक आपने संयम सुना होगा अब संयम का वैसे सामान्य अर्थ लोक में हम कुछ भी ले लें लेकिन यहां संयम शब्द आएगा तो उसका अर्थ ध्यान धारणा ध्यान समाधि यही आएंगे ऐसे ही क्रिया शब्द के लिए भी जब भी बोला जाएगा ये तो यही तीन आएंगे तो इस तरह से यहां पर इस क्रिया योग पर अधिक जोर दिया गया कारण कि इस क्रिया योग से संस्कार क्षीण होंगे और बिना संस्कार क्षीण हुए हम साधना में प्रगति नहीं कर पाएंगे सबसे अधिक बाधा साधकों को साधना के समय संस्कारों की ही होती है साधना करने बैठ रहे हैं और तरह तरह की भावनाएं विचार हमारे अंदर चित्त में उठ रहे हैं कारण क्या है कि हमने अंदर ध्यान ही नहीं दिया अब तक हमने बाहर के व्यवहारों को संभाल लिया सब कुछ कर लिया धर्म के परोपकार के कार्य भी करने लग गए लेकिन अब तक जन्म जन्मांतरों से जो कूड़ा कचरा हमने इकट्ठा कर रखा है अंदर जो चला आ रहा है अनादिकाल से उस पर तो ध्यान दिया ही नहीं जैसे कोई व्यक्ति तैर रहा हो कहीं पर और तैरते समय उसने अपने ऊपर वस्त्र भी काफी पहन रखे हैं साथ में अन्य कोई भार भी थैला भी लटका लिया है पत्थर बांध लिए हैं, और तैरना चाह रहा है और कह रहा है कि मैं तैर नहीं पा रहा हूं और अन्य जो उसने बाधाएं खड़ी कर रखी हैं उधर ध्यान ही नहीं जा रहा है और एक व्यक्ति सपाट तैरता हुआ निकलता चला जा रहा है वो कहता है ये तो आगे बढ़ गया मैं तो पीछे रह गया अरे पीछे रह गया लेकिन उसका कारण भी तो देखो एक अन्य के उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमें साइकिल से यात्रा करनी है दो व्यक्ति हैं दोनों को साइकिल से यात्रा करनी है अब एक व्यक्ति ने अपनी साइकिल को बिल्कुल साफ करके उसमें तेल डाल करके जो भी कूड़ा कचरा है पहिए में धुरे में रिम में सब हटा लिया है उसने चेन को ठीक कर लिया है एक उसकी साइकिल है दूसरे की कब से चलाया नहीं उसने जंग लग रही है कूड़ा आ गया है उसमें पहियों में कूड़ा फंसा हुआ है रिम में धूल लगी हुई है बेरिंग गंदे हो रहे हैं तेल डाला नहीं है सूख रही है साइकिल जंग लग रही है अब उसको भी यात्रा करनी है लेकिन उसने देखा कि ये चल पड़ा है तो मैं भी चल पड़ूंगा और वो चलेगा तो क्या स्थिति बनेगी उसकी वो नहीं चल पाएगा साइकिल और ज्यादा घिस जाएगी यात्रा नहीं होगी अब यदि वो समय लगाता है साफ करने के लिए तो वो समय क्या हम उसको ये कहेंगे तो बड़ा मूर्ख है देखो वो तो आगे निकल गया ये अभी जा ही नहीं रहा है या इसको यूं समझ सकते हैं कि दूसरे वाले की भी साइकिल गंदा मानो आप दोनों साइकिलों को एक जैसा रखो तो ये उदाहरण ज्यादा संगत होगा कि एक तो ऐसे ही साइकिल को लेकर चल दिया कि मुझे तो बस यात्रा करनी है लक्ष्य बना लिया है वहां तक मुझे पहुंचना है और दूसरे ने देखा कि नहीं ऐसे नहीं पहले मैं इसको साफ करूंगा और साफ करने में समय लगा रहा है अब अन्य लोग कह रहे हैं कि तू बड़ा मूर्ख है देख वो तो निकल गया आगे और तू इसी में समय अपना नष्ट कर रहा है क्यों नहीं यात्रा अपनी प्रारंभ करता लेकिन उसे पता है कि मैं जब इसको साफ कर लूंगा साइकिल के लिए और जब मैं इसको चलाऊंगा तो कुछ काल में मैं जो पहले व्यक्ति गया हुआ है उससे आगे निकल जाऊंगा उसको पता है ये। कि ये जो निकल गया है इसे तो आगे निकलना ही है मुझे और लेकिन मैंने यदि साफ नहीं किया तो मेरी भी यही स्थिति बनेगी तो तेजी से यात्रा करने वाले के लिए सफाई पहले करनी होगी ठीक ऐसे ही हमारे अंतकरण में चित्त में भी ये सूत्र की भाषण में आगे आएगा कि जन्म जन्मांतरों से जब से हम मुक्ति से लौट करके आए तब से लेकर के अब तक हम कूड़ा कचरा इकट्ठा करते ही रहे हैं और उसमें भी दो प्रकार का ये बताएंगे आगे गंदगी उसकी लेकिन उसमें जो वासना रूपी गंदगी होती है अविद्या की वो गंदगी अन्य योनियों में हम भले ही पाप कर्मों का फल भोग लें लेकिन अन्य योनियों में संस्कारों की गंदगी वासना की गंदगी समाप्त नहीं होती वो की त्यों बनी रहेगी प्रबलता और आती रहेगी उसमें अन्य योनियों में भी लेकिन समाप्त बिल्कुल नहीं हो सकती उसका अवसर केवल मनुष्य योनि में ही है कर्माशय भले ही भोग करके कम कर ले अपना अन्य योनियों में जितने जितने कर्मों का फल मिलता जाएगा वो कम होते जाएंगे ठीक है लेकिन संस्कार जो वासना के हैं वो तो कम नहीं होने वाले वो यही आकर के इस इन्हीं उपायों के द्वारा कम होंगे तो मुक्ति के बाद से जब से लौटे हैं तब से हम देखें अनेक बार मनुष्य भी बने बहुत बार हो सकता है हमने वो कुछ कम किए भी हो साधना कर करके लेकिन समाप्ति नहीं कर पाए प्रमाण क्या है उसका समाप्ति नहीं कर पाए? क्या प्रमाण है कि बंधन में है अभी यही प्रमाण है कोई किसी एक ही कक्षा में रह गया है बार बार बार बार उसी कक्षा में तो उत्तीर्ण नहीं हो पाया उत्तीर्ण नहीं हो पाया इसका क्या प्रमाण है कि उसी कक्षा में है देख लो अभी उत्तीर्ण हो जाता तो अगली कक्षा में पहुंचता तो जन्म बार बार होना यह बता रहा है कि अभी हमारी सफाई पूरी नहीं हो पाई है क्योंकि क्लेशों के हटने के बाद क्लेशों की समाप्ति के बाद बचे हुए कर्म भी बेकार हो जाएंगे वो फल दें तो दें किस आधार पर किस भूमि पर और नए भी बंधन वाले कर्म अब नहीं उत्पन्न हो सकते क्योंकि बंधन के कर्मों की उत्पत्ति की भूमि यह भी अविद्या और बंधन के कर्मों का विपाक होना इसकी भी भूमि अविद्या दोनों की भूमि अविद्या है इनकी उत्पत्ति का मूल भी क्लेश है और इनके विपाक का मूल भी क्लेश ही है तो क्लेश अभी समाप्त नहीं हुए कभी घटते रहे कभी बढ़ते रहे कभी ऊपर कभी नीचे लेकिन पूर्ण समाप्ति नहीं हो पाई तो वो समाप्ति बिना क्रिया योग के नहीं होगी तो इसलिए विद्युत चित्त वालों के लिए वो कैसे समाहित हो पाए वो कैसे योग से युक्त हो पाए उसके लिए इस पाद का आरंभ किया जा रहा है कथम व्युथित उसके लिए आरंभ है तो तर ये भूमिका बनाई इन्होंने अगले सूत्र की तो पहला सूत्र आ रहा है दूसरे पाद का बोलेंगे तपह, तपह। स्वाध्याय ईश्वर प्रणधानी क्रिया योग इसमें दो पद हैं पहला पद ये तीन शब्द हैं इसमें और तीनों का द्वंद्व समास है तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान कैसे करेंगे विग्रह इसका तपस्या ईश्वर प्रणिधानमच तप स्वाध्याय प्रणिधानानि और द्वंद्व समास में प्रत्येक पद का पृथक पृथक महत्व होता है हर शब्द का अपना महत्व है और कोई किसी पर निर्भर नहीं है कि स्वाध्याय करें हम तो तप सिद्ध होगा या तप करें तो स्वाध्याय तीनों का अलग अलग महत्व है तो इन तीनों को इकट्ठा करके कहा गया क्रियायोग। अब क्रियायोग जो शब्द है इसको किस प्रकार समझेंगे पहली बात तो इनमें कुछ क्रिया होती है जैसे हम यमों को ले लें अहिंसा का कोई पालन कर रहा है तो कौन सी क्रिया करेगा अहिंसा का पालन करने के लिए अहिंसा का अर्थ क्या हुआ हिंसा न करना तो हिंसा न करना इसमें कोई क्रिया तो है नहीं क्योंकि हिंसा होगी क्रिया से अहिंसा में क्रिया की आवश्यकता नहीं है यानी क्रिया का महत्व तो नहीं है क्रिया की प्रधानता नहीं है उसमें ऐसे ही सत्य का पालन करना है भाई झूठ मत बोलो बिल्कुल ना बोले तब भी सत्य का पालन हो रहा है कोई बात नहीं कि नहीं मुझे सत्य का पालन करना है मुझे कुछ करना पड़ेगा अरे कुछ न करोगे तब भी होगा सत्य का पालन बस बोल करना है तो बस असत्य मत बोलना ना ना कुछ बोलता है, है।, है। असत्य है वो मन करना बोल दो आप क्रिया में आ गए ना अब आप क्रिया में आए हैं कोई व्यक्ति शांत है कुछ भी नहीं बोल रहा है क्या वो असत्य रूपी कर्माशय अपना बना रहा है असत्य से जो कर्माशय बनता है वो बना रहा है क्या मानसिक रूप से रूप से आप क्रिया में आ गए फिर आप क्रिया में आ गए मैं क्रिया का अभाव दिखा रहा हूँ की आप मन से भी किसी के मैं आगे ऐसा करूंगा वहां जाऊँगा तो ऐसे अपनी बात को छिपाऊंगा ऐसे बोलूंगा ये तो मानसिक क्रिया होने लगी ना तो ये मेरा कहने का तात्पर्य शांत भी है और मानसिक क्रिया भी कुछ नहीं हो रही अन्य किसी कार्य में अन्य विचारों में लगा हुआ है तो सत्य का पालन चल रहा है साथ साथ क्रिया की प्रधानता कुछ बोलता है लेकिन बाद में देखा जाए जीवी हाँ तो अंदर ही अंदर चल रहा था ना उसके वो क्रियाशील था तो क्रियाशील में असत्यता तो आएगी लेकिन तो साम क्रियाशील नहीं है तो सत्यता स्वयं आ जाएगी क्योंकि मौन धारण करने का अर्थ न बोलना ही नहीं होता है हम जो मौन शब्द बोलते हैं मौन शब्द किससे बनता है मुनि शब्द से और मुनि किसे कहते हैं ज्ञानवान मननशील है मन ज्ञाने मन अवबोधने वो मुनि कहलाएगा और मुनि के कर्म को मुनि के भाव को मौन कहते हैं अब वाणी से हम नहीं बोल रहे क्या कर रहे हैं कि मौन कर रहे हैं मौन व्रत का पालन कर रहे हैं और अंदर ही अंदर हैं, जो बोल रहे हैं उनसे भी अधिक उथल पुथल मची हुई है तो अंदर उथल पुथल होना यह मुनि का भाव है क्या तो मौन धारण हुआ ही नहीं वो केवल वाणी मात्र से न बोलना इतना ही मौन नहीं है मुनि के भाव आने चाहिए उस अवस्था में वो मौन है हमने बहुत एक सामान्य अर्थ में ले लिया मौन के नहीं बोलना है बस वो मौन हो गया इसको मौन नहीं कहते और आप बोल भी रहे हैं आपकी वाणी अमोघ है सत्य है कल्याणकारी कारिणी है आप कह सकते हैं कि हम मौन व्रत का पालन कर रहे हैं क्यों मुनि का ही कार्य कर रहे हैं आप मननशील सत्यवाणी ही बोलता है अगर कोई सत्यवाणी बोल रहा है तो कोई कह सकता है कि ये मौन व्रत का पालन नहीं कर रहा है क्योंकि हमने एक अन्य अर्थ में ले लिया उसको न बोलने अर्थ में ले लिया कि ये कहा मौन कर रहा है ये तो ये तो बोल रहा है कहीं मौना मौना हाँ तो वहां मौन उस अर्थ में यदि लेंगे हम जो सामान्य अर्थ चल रहा है तो वहां फिर सत्य विशिष्ट हो गया लेकिन मुनेर भाव कर्म इति मौनम भाव और कर्म उसमें बनेगा ये मौन शब्द तो तब तो इस तरह से अहिंसा में हम देखें तो अहिं यमो में कि अहिंसा सत्य अस्ते इन सब में क्या है क्रिया का निषेध सब में लगा हुआ है सत्य में ठीक है अ नहीं है लेकिन वहां सत्य में आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है नहीं बोल रहे हैं तब भी सत्य हो जाएगा लेकिन तप बिना किए नहीं, नहीं होगा स्वाध्याय बिना किए नहीं होगा ईश्वर प्रणिधान भी बिना किए नहीं, नहीं होगा अच्छा उनमें क्रिया की प्रधानता नहीं है क्रिया की प्रधानता ब्रह्मचर्य व्रत इंद्रिय निग्रह करना है इंद्रियों को संयम में रखना है उसमें क्रिया की प्रधानता नहीं है अपरिग्रह वहां भी आ गया संग्रह करना ही नहीं है तो क्रिया कहाँ है वहां संग्रह करने वाले क्रिया में लगे हुए हैं वो क्रियाशील हैं लगातार कि इतना हो गया और चाहिए और चाहिए और चाहिए वहां क्रियाएं चल रही है सुरक्षित कैसे अब नियमों के अंतर्गत देख ले शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान शौच बाह्य और आंतरिक शुचिता है ये ठीक है इसमें हल्की सी क्रिया है लेकिन मानसिक पवित्रता में जहां हमारे अंदर केवल पवित्र विचार ही मन में रह गई हैं, आंतरिक शुचिता में क्योंकि ये जो योग है ये वास्तव में हमारे अंदर के लिए है बाह्य क्रियाओं में योग का ज्यादा महत्व तो नहीं है योग हमारा वहां से प्रारंभ होता है जहां बाहर के तो कार्य जितने भी आवश्यक थे हमने सारे कर लिए लेकिन अब अंदर कुछ करना है अंदर का प्रबंधन यह है वास्तव में योग तो शौच में भी वहां पर बाह्य शुचिता ज्यादा महत्व तो नहीं है क्योंकि जो व्यक्ति योग के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है वो बाह्य शुचिता तो करेगा ही वो तो अनिवार्य है ही लेकिन यहां ऋषि किधर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि अब तुम्हें तो आंतरिक शुभता करनी है तो आंतरिक शुभिता में अपवित्र विचारों का न पवित्र, पवित्र उठाना तो वहां भी कोई विशेष क्रिया का महत्व नहीं है बताया परिग्रह हाँ, इसमें क्रम में सत्यस्ते परिग्रह अहिंसा इसमें अहिंसा तो सबसे प्रमुख है अहिंसा सबसे प्रमुख है और इसमें प्रमाण मनु महाराज भी हैं अहिंसा परमो धर्मः अहिंसा को परम धर्म माना गया है प्राणी मात्र के प्रति यदि आपके अंदर कल्याण की भावना आ गई यही तो अहिंसा है प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना जैसी ईश्वर की होती है ईश्वर कभी भी कल्याण की भावना नहीं करता प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना यदि आ गई अहिंसा का पालन हो गया तो क्या आप किसी को झूठ बोल करके धोखा देंगे क्योंकि झूठ बोल करके किसी को धोखा देना उसे कष्ट होगा दूसरे को और हमारे अंदर कल्याण की भावना है क्या हम झूठ बोल करके दूसरे का कल्याण करेंगे है? तो अहिंसा सबसे प्रमुख है क्या हम किसी के सामान को चुरा करके कल्याण की भावना अपने अंदर जो है उसका पालन कर रहे हैं क्या सत्य प्रमुख क्यों नहीं है? है। सत्य प्रमुख क्यों नहीं नहीं मान लीजिए आप सत्यता का व्यवहार कर रहे हैं ठीक है और सत्यता का व्यवहार करने कर रहे हैं किसी ने हिंसा की और उसने पहले घोषणा भी कर दी मैं तुझे मारूंगा फिर मार भी दिया बता भी दिया सबको मैंने इसको मार दिया झूठ ही बोल रहा है बिल्कुल वो सत्य का ही पालन कर रहा है लेकिन हिंसा करते हुए अहिंसा बहुत प्रमुख है अहिंसा यदि सिद्ध होगी तो अन्य तो सिद्ध हो ही जाने वही अहिंसा हाँ ये अहिंसा प्रारंभ में यदि आ रही है तो अन्य धीरे धीरे आ ही जाने हैं सब हैं तो अहिंसा सबसे प्रमुख है धर्म के लक्षण बताते है तो का प्रमाण ये पहले दिया है। वो लेकिन शुरू तो किया है, है वो तो इस तरह से ये जो तीन है नियमों के अंतर्गत आए हुए इनको क्रिया योग कहा अब बात चल रही थी क्रिया योग शब्द के ऊपर कि इसमें हम कैसे इसका विग्रह करें समास करें इसके अर्थ को निकालें यदि हम इनमें संबंध देखें योग में और इन तीन साधनों में आपने कुछ बता दिया था उसके पास संतो, संतोष संतोष संतोष में भी हाँ कुछ भी नहीं है क्रिया नहीं भावी क्रिया नहीं है क्रिया इन तीन में रहते। बस जितना ईश्वर ने दिया है हमें या जितना भी हमें मिल रहा है ठीक है हमें संतोष है असंतोष नहीं है कोई हवस नहीं है हमारी तो इन तीन साधनों को हम देखें योग की दृष्टि से तो इन्हें कहा गया है साधन नाम भी इसका साधन पाद है तो साधन है तो साध्य भी होगा साधन साध्य के लिए ही होता है इसीलिए उसका नाम साधन पड़ता है कि साध्यते अनैना साधनम जो सिद्ध किया जाता है वो साध्य होता है साध्य क्या है यहां पर योग तो साधन क्या बन गया कारण योग क्या बना साध्य इनमें कारण और कार्य का संबंध है अर्थात ये क्रिया क्या है साधन योग क्या है साध्य क्रिया योग तो क्रिया योग में क्या संबंध बना आपस में क्रिया कारण योग कार्य लेकिन यहां यदि देखेंगे हम शब्द क्रिया योग या तो ऐसे बोलते योग क्रिया योग के लिए की जाने वाली क्रिया समाप्त हो जाता योग के लिए योगाया क्रिया योग क्रिया चतुर्थी तत्पुरुष करके योगाया क्रिया योग क्रिया लेकिन यहां है क्रिया योग क्रिया शब्द पहले आ रहा है अब क्रिया योग में हम चतुर्थी तत्पुरुष करेंगे तो क्या अर्थ होगा क्रियायी योग क्रिया योग क्रिया, क्रिया करने के लिए कोई योग संगति नहीं होगा अर्थ क्योंकि योग तो साध्य है और क्रिया क्रियायी योग कहेंगे तो साध्य कौन बनेगा क्रिया बनेगी लेकिन व्यवहार ऐसा भी होता है कि साधन और साध्य में अभेद का व्यवहार अभेद मानते हुए ये ठीक है कि ये क्रिया योग के लिए है योग साध्य ही रहेगा लेकिन साधन साध्य में अभेद मानते हुए इसी को क्रिया कह दिया गया यानी क्रिया रूपी योग जो क्रिया है वही योग है जो योग है वही क्रिया है तो अभेद का व्यवहार करते हुए ऋषियों की शैली अनेकत्र मिलेगी आपको ऐसी कि वहां साधन साध्य को एक मानते हुए कारण कार्य में अभेद का व्यवहार करते हुए शब्दों का प्रयोग किया जाता है वैसे ही यहां पर है लेकिन अर्थ वही लेना है के क्रिया है साधन और योग है साध्य तो ये तीन सबसे प्रमुख हैं अब इन तीन में हम एक एक की व्याख्या देखेंगे आगे तो सबसे पहले इसमें तप शब्द आया ये मूल शब्द क्या है तपस किस में जी जी हाँ कर्मधारय क्रिया चौस योग है तो तपस शब्द बड़ा महत्व है इसका और तपस तप को जो कर रहा है उसे क्या कहते हैं तपस्वी तप वाला तपस वाला तपस का जो आचरण कर रहा है तो कैसे बनेगा तपस्वी जो असुन प्रत्यांत शब्द होते हैं तपस असुन तपस्त्यांत है और उससे मतुप प्रत्यय के अर्थ में कौन सा प्रत्यय आएगा मतुप के अर्थ में मतुप का अर्थ का तात्पर्य है अस् अस्ति अस्मिन अस्ति तो इस अर्थ में कौन सा प्रत्यय आएगा विनी अस माया मेधा स्रजो विनी असंत तो तपस तपस्विन तपस्विन तपस्वी तो आगे भाष्य प्रारंभ किया कि न अतपस्वीन योग सिद्धती बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यह कि योग सिद्ध करना है लेकिन तपस्वी नहीं है तप का आचरण करने में हमें कष्ट हो रहा है तप से हम बचना चाहते हैं आलस्य भरा हुआ है अंदर आलसी स्वभाव है जरा भी पुरुषार्थ करने का अवसर आता है हम पीछे हट जाते हैं सांसारिक व्यवहारों में भी कार्य क्षेत्र में भी जहां लगे कुछ करना पड़ेगा तुरंत अपने को पीछे कर लिया बचाते रहते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़ जाए बहुत व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे अपने को बचाते रहेंगे बचाते रहेंगे और उसमें बड़ा अपने को अच्छा मानते हैं कि देखो मैंने अपने को बचा लिया ये लगा हुआ है देखो मैंने अपने को सुरक्षित अपने को सुरक्षित मान रहे हैं उसमें तो ऐसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति उसके तो ऋषि कह रहे हैं कि आपसे तो बहुत दूर है योग अभी न अतपस्वी न तो तपस्वी न होने पर योग सिद्ध होता ही नहीं जो तपस्वी नहीं है उसका योग सिद्ध नहीं होता और बहुत चर्चा होती है इस वाक्य की कहीं पर भी नपस्वी न योग सिद्धी परोचना में खूब सुनने को मिलेगा आपको अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी प्रबल घोषणा कैसे कर दी व्यास जी ने कि जो अतपस्वी है उसको योग सिद्ध नहीं होगा ऐसी कौन सी विशेषता है इस तप में कि जो हमें योग के मार्ग पर इतना आगे बढ़ा दे योग को सिद्ध करने में सहायता कर रहा है ये तो क्या इसमें विशेषता है क्या इसका महत्व है ये क्या करता है हमारे योग साधना के क्षेत्र में योग के मार्ग में ये कौन सी बाधाओं को हटाता है और कैसी बाधाएं हैं पहले ये समझना होगा कि योग के मार्ग में योग सिद्ध करने के लिए रुकावटें कौन कौन सी आ रही हैं और उन रुकावटों को दूर करने के लिए तप अपनी क्या भूमिका निभाएगा तो आगे बता रहे हैं जो बाधना बाधाएं हैं हमारी कि अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धि ही अशुद्धि के हैं ये दो विशेषण इसको अशुद्धि कहा गया गंदगी और ये गंदगी किसकी है ये चित्त की ये मन की गंदगी है अंतःकरण की गंदगी है अशुद्धि है और ये अशुद्धि किस स्वरूप वाली है तो दो विशेषण उसके पहले दिया कि अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा अनादि शब्द आया पहले इसमें और अनादि दो बातों के लिए कहा गया एक तो कर्म का अनादित्व कर्मों से बनने वाली वासना दूसरा क्लेशों का अनादित्व लेकिन क्लेश वासना के ही रूप में रहेंगे कर्म कर्म से दो बातें होती हैं क्योंकि यहां वासना शब्द आ रहा है अलग से हम इसको संस्कार शब्द से भी कह दें, तब भी कोई बात नहीं है क्योंकि संस्कार के दो भाग बन जाते हैं धर्मा धर्म रूप संस्कार और वासना रूप संस्कार जब दो भाग करेंगे तब तो वासना से केवल अविद्या को ही लेंगे लेकिन जब केवल वासना कहीं आता है शब्द तो वहां संस्कार अर्थ में ले लेते हैं और संस्कार दोनों प्रकार के तो कर्म से दो बातें उत्पन्न होती हैं एक तो कर्म से आपका कर्माशय बनेगा जिसको हम धर्मा धर्म रूप संस्कार कहते हैं और दूसरा कर्म करने से एक अन्य संस्कार भी पड़ता है जिसे हम सामान्य भाषा में कहें तो आदत कोई बच्चा साइकिल सीख रहा है और साइकिल प्रारंभ में गिरता है बार बार प्रारंभ कर रहा है सीखना पकड़ पकड़ के उसको सिखा रहे हैं बार बार गिरता है और कालांतर में क्या कहेंगे उसकी आदत पड़ गई अभ्यास हो गया अब नहीं गिर रहा है अब तो कोई नहीं पकड़ रहा है उसको तो कर्म करने से कर्म की आदत पड़ जाती है आपने चींटियों को देखा होगा वो कैसे रास्ता बना लेती हैं? एक चींटी निकली दो निकली तीन निकली वो देखा धीरे धीरे धीरे वो जगह ही साफ हो जाएगी वहां पर और पूरा रास्ता बन जाएगा हम लोग भी जगह जगह रास्ता निकाल लेते हैं चलने का खेतों में देखो निकाल लेते हैं नहीं वो यहां एक पास में खेत है वो बार बार वहां से लोग रास्ता निकालते हैं वो बोता है उसमें फसल बोता है लोग फिर भी नहीं मानते फिर रास्ता निकल जाता है कई बार प्रयास करता है वो कांटे लगाएगा कहीं लकड़ी लगाएगा कहीं कुछ करेगा तो ये क्या है आदत करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान आगे आवत तो रस्सी आग तो और कहां शिला पत्थर है कोई मेल आपस में लेकिन वही रस्सी जब बार बार बार बार उस शिला से लगती है तो शिला भी घिसने लगती है अब कहा रस्सी जैसी कोमल वस्तु उसने शिला को घिस दिया कारण क्या रहा उसमें बार बार ऐसी का दे दे दे जाता। में बन है। तो ये जो है कर्म इससे दो बातें उत्पन्न होंगी एक तो कर्माशय आपका बन गया वो तो ठीक है विपाक होगा नष्ट हो जाएगा नया बनता रहेगा ठीक है लेकिन उससे जो आदत बनी वह आदत आपको फिर दोबारा उस कर्म को करने में सरलता उत्पन्न कर देगी कोई चोर पहली बार चोरी कर रहा है कहीं पर तो बड़ी सावधानी बरतता है भय भी होता है उसके अंदर लेकिन एक बार की दो बार की तीन बार की बचता रहा अब उसको बड़ा खेल सा लगता है मिनटों में काम कर देगा वो क्यों हुआ ऐसा नया व्यक्ति क्यों नहीं कर पा रहा है उसकी आदत नहीं पड़ी और वो अभ्यस्त हो गया तो ये जो आदत पड़ना है इसका भी नाम वासना है तो कर्म की वासना और दूसरी क्लेश की वासना दो हैं यहां पर ये और कैसी हैं दोनों ये अनादि अनादि काल से चली आ रही हैं अनादि यहां तात्पर्य वैसे नहीं लेना है हमें पता नहीं इसलिए भी अनादि और दूसरा स्वरूप से अनादि नहीं प्रवाह से अनादि और प्रवाह से अनादि आप जानते ही है? जब जब मुक्ति को प्राप्त हुए हैं पीछे भी आगे भी होते रहेंगे तब तब ये सारी वासनाएं समाप्त करके ही पहुंचते हैं उधर तो समाप्त हो गई लेकिन मुक्ति से लौटने के बाद फिर प्रारंभ हो जाएंगी तो प्रवाह से अनादि है ये और वर्तमान में भी ये कब से चली आ रही है वासनाएं क्या पता है हमें नहीं पता तो हमारे लिए तो अब अनादि हो गई तो अनादि कर्म की वासना अनादि क्लेश की वासना है। अब इसमें भी कर्म तो ठीक है कि भोग के समाप्त तो होते जाते हैं नए बनते जाते हैं लेकिन सबसे अधिक समस्या आती है इन अविद्या की क्लेश की वासनाओं के ऊपर यह ऐसे समाप्त तो नहीं होने वाली तो अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा इन वासनाओं से जो चित्रित है अशुद्धि अशुद्धि का स्वरूप है ये ये शुद्धि वैसी अशुद्धि नहीं है गंदगी जिसको बोलते हैं ये अशुद्धि का ही स्वरूप है यहां अंतकरण की अशुद्धि है ये अंतकरण की अशुद्धि में बाह्य शुद्धि कोई प्रभाव नहीं डालने वाली लेकिन यह जो अशुद्धि है कि अनादिकाल से कर्म और क्लेश की वासनाएं चली आ रही हैं और वो वासनाएं उसमें उनसे ये चित्र रंग चित्र रंग गया है बिल्कुल उससे विचित्र बन गया है ये चितकबरा देखा है ना रंग जो होता है किसी वस्त्र को हम चितकबरा बोल देते हैं कोई प्राणी है चितकबरा तो उसमें अलग अलग अलग अलग प्रकार के रंग मिलेंगे आपको और कोई एक ही रंग का हो जैसे काला कुत्ता ले लिया उसे कहेंगे कि चितकबरा कुत्ता है कोई वस्त्र एक रंग का है उसको भी चितकबरा नहीं कहेंगे तो ये जो चित्र शब्द आता है शास्त्रों में इसका तात्पर्य विभिन्नता को लिए हुए और विभिन्नता यहां क्या है अविद्या अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश इसके भेद कर दिए ना और फिर एक राग के आप कितने भेद कर सकते हैं द्वेष के कितने भेद कर सकते हैं कि अमुक वस्तु के साथ राग अमुक वस्तु के साथ द्वेष कितनी सारी वस्तुएं पदार्थ संसार में किसी से कम राग किसी से कम द्वेष, किसी से अधिक तो इस तरह से ये विभिन्न प्रकार की जो कि अविद्या के जो स्वरूप है उनसे ये चित्त रंगा हुआ है यह है अशुद्धि तो अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा इसी ऐसे चित्रा क्लेश वासना चित्रा। दोनों के साथ में एक दूसरा दिया विशेषण की प्रत्युपस्थित विषय जाला अब ये विषय क्या है ये सारे संसार के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध है सुख दुख मान अपमान हानि लाभ ये तमाम प्रकार के जो भी भाव हमारे अंदर उठते हैं जैसे जैसे भी विचार आते हैं ये सब विषय कहलाते हैं जी चित्र तो ऐसे सही दूसरा भी आता है कि संचय से जो त्राण कराते हैं उसको चित्र कहते हैं तो आ, वो ची और त्र को लड़क करेंगे आप तब होगा ची और त्र को लड़क करेंगे चीन चैने और त्रय रक्षण उन दोनों से बनाएंगे तो उस अवस्था में वो बन जाएगा वो तो व्यत्पत्ति के आधार पर ही शब्द का अर्थ करेंगे और विपत्ति करेंगे हम प्रसंग के अनुसार तो यहां जो जाल है विषयों का इनको विषय क्यों कहते हैं एक बार पीछे भी ये प्रकरण आया था शायद न्याय दर्शन में आया था कहां पर मैंने बताया था कि विषय को विषय क्यों कहते हैं तो क्यों कहते हैं वि सिंवंती है निबधनती इंद्रियाणी जो इंद्रियों को बांध लेते हैं शिह बंधने धातु है ये स्वादिगण की शिंह बंधने उससे बनता है वि उपसर्ग लगा करके अच प्रत्यय करके विषय तो विनवंती अर्थात निबधनती इंद्रियाणी विषया वो विषय कहलाते हैं इनसे हमारी जो इंद्रियां है वो बंद जाती हैं, ये बांध देते हैं हमारी इंद्रियों को तो ऐसे विषय का जो जाल है पूरा अब जाल से तात्पर्य पर क्योंकि विषय बहुत हैं, तो बहुत विषय है ये जाल के रूप में है हमारे सामने अब लेकिन ये जाल कैसा है एक जाल ऐसा है जो हमने उठा करके तय करके और उसको रख दिया एक जाल ऐसा है कि बिल्कुल तैयार है जैसे मछुआरे मछलियों को पकड़ते हैं अपने जाल को बिल्कुल तैयार रखते हैं तो तैयार रहना ये क्या है प्रत्युपस्थित बिल्कुल उपस्थित है ये विषय का जाल ये अशुद्धि की बात हो रही है और ये भी उदार अवस्था में है तो ये ऐसी अशुद्धि है कि जहां पर विषय का जाल उपस्थित है जब भी कोई पदार्थ हमारे सामने आया और तुरंत वो जाल हमारा विषयों का जो अंतकरण में है ये उपस्थित है और हम उधर को झुक जाएंगे उस ओर हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी हम विचार ही नहीं कर पाएंगे बाद में सोचेंगे पता नहीं मैं, मैंने ये काम कैसे जल्दबाजी में कर दिया बाद में सोचते हैं फिर कि ये हो कैसे गया मेरे से मैं तो सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा भी कर सकता हूं लेकिन कर लिया तो प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धि ऐसी ये अशुद्धि न अंतरेण तप संभेदम आपत्त यह है तप की महत्ता कि बिना तप के इसमें संभेद नहीं होता संभेद क्या है एक तो भेद है एक संभेद है तोड़ना इसको इसको अलग अलग करना है जो पूरा जाल बना हुआ है जो अनेक वासनाओं से चित्रित है इसके टुकड़े टुकड़े करने हैं इसको अलग अलग करना है बिल्कुल इसको बिखेर देना है तो उसके लिए बहुत तगड़ा कोई हथौड़ा चाहिए जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर है और उस पत्थर के टुकड़े करने हैं सड़क बनाने के लिए छोटे छोटे टुकड़े करने हैं बहुत बड़ा पत्थर है और उस बहुत बड़े पत्थर पर एक सामान्य मजदूर को लगा दिया छोटी सी हथौड़ी लेकर के वो तोड़ देगा उसको उसके लिए बहुत बड़ा घन चाहिए पहले उस घन से क्या करते हैं हम कि पहले छोटे छोटे उसके कुछ टुकड़े करेंगे दो तीन चार पांच बड़ा पत्थर है कर लिए अब छोटे छोटे बना लिए अब छोटी का थोड़ी से भी काम चल जाएगा ऐसे ही यहां पर अनादि काल से जो अशुद्धि चली आ रही है इतनी प्रबल हो चुकी है इतनी प्रबल कि बिना तप के इसमें संभेद नहीं हो सकता जैसे कोई खाद्य वस्तु है कोई लड्डू है मान लो बहुत सूखा बहुत कड़ा नेपाल में एक बनाते हैं ना वो दूध को सूखा करके दूध से जो बड़े बड़ बड़े क्रिस्टल बना लेते हैं वो अब वो मुख में डालो आप ही नहीं यहां ला, ला, लाते हैं हैं हैं कभी-कभी लोग से आते ना इतने-इतने टुकड़े होते एक अब मुंह में डालते हो चूसते रहो वैसे ही लग रही बहुत देर लग जाएगी और कहीं आपने दांत से काटने का जो है प्रयास किया दर्द हो जाएगा कटेगा कर नहीं दांत से वो उसे काटना है तो पहले आप हथौड़ी से बाहर तोड़ना पड़ेगा इतना सूखा हुआ होता है वो बूंदी को जो बनाते हैं बूंदी वाला जो हाँ वो भी सूख जाता है कभी कभी तो फिर दांत से हाँ कटेगा ही नहीं, नहीं। <laughs> तो पहले इसको फोड़ के बाहर फिर टुकड़े छोटे छोटे हो गए अब जो है हम तो भी हो जाता है सुखा लेते हैं उसको लोग खराब भी नहीं होता उससे फिर वो तो ऐसे ही ये बिना तप के ये अशुद्धि संभेद को प्राप्त नहीं हो सकती इति तपस्व उपादान इसलिए तप का यहां पर ग्रहण किया गया है क्रिया योग में वो भी सबसे पहले स्वाध्याय ईश्वर प्रधान तो बाद में आएगा क्योंकि स्वाध्याय ईश्वर प्रधान में भी तप की आवश्यकता पड़ेगी अगर तप करने का हमारा स्वभाव नहीं बना है तो आप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान को भूल जाइए वो संभव ही नहीं है तप करने की प्रवृत्ति वो अवश्य अंदर हमारे उत्पन्न होनी चाहिए यदि हमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है यदि योग रूपी साध्य को प्राप्त करना है तो तपस्वी तो बनना ही होगा लेकिन अब इस तप का हम गलत अर्थ भी ले लेते ले हैं कभी कभी कि देखो शास्त्र में कहा गया है कि जब तक तपस्वी नहीं होंगे तब तक योग सिद्ध नहीं होगा अब तप में क्या करते हैं सब देखा ही है आप लोगों ने वो शरीर को तपाते हैं वो किसको तपा रहे हैं शरीर को उनका उनका ध्यान मन पे नहीं है अंदर कोई ध्यान ही नहीं है, है? बाही ऐसे कार्य करेंगे एक पैर से खड़े हो जाएंगे एक हाथ को ऊपर उठा लेंगे वो पता लगा कुछ काल बाद वहां ऊपर ही रह गया वो नीचे ही नहीं आ रहा है अब बन जाती है ऐसी स्थिति उनको उनको पकड़ पकड़ कर फिर लाना पड़ता है नीचे को बहुत अभ्यास कराना पड़ता है तब तो होता है, है? रहेगा तो सारा जिंदगी हैं हैं फिजियोथेरेपी वाले बुलाए जाते फिर इनका हाथ कि कि वो क्या सिद्धिया है हैं? अरे लोक में ख्याति हो गई वो सिद्धि मान ली लोकना प्रबल है जब वाह वाह हो, होने लगती है धन आने लगता है यश प्राप्त होने लगता है कीर्ति होने लगती है अब व्यक्ति और, और ज्यादा करेगा और ज्यादा करेगा उसका मार्ग ही बदल गया उसकी ओर यह नहीं कह रहे हैं क्योंकि अगली जो पंक्ति आ रही है बहुत मुख्य है यह कि तप करना है लेकिन कैसे करना है तप का यह अर्थ नहीं है कि हम शरीर को तपाए तो आगे वाक्य आ रहा है कि तच चित्त प्रसादनमें अबाध मानम अने न आसेव्यम तत्कौन यही तप चित्त प्रसादनम अबाध चित्त की प्रसन्नता को बाधा न पहुंचाते हुए अब कोई इस वाक्य को लेकर बैठ जाए ने? और वो तप छोड़ने लगा या कम कर रहा है तो कहा भाई क्यों भाई तब क्यों नहीं कर रहे कि थोड़ा चित्त उसमें अप्रसन्न होने लगता है और ऋषि ने कहा कि चित्त को अप्रसन्न नहीं होने देना है ऐसा तब करना है अब वो में चला गया यहां यह तात्पर्य नहीं है पहली बात तो यह है कि जिस विषय में हमारी रुचि उत्पन्न हो जाए जैसे कोई व्यापारी है कोई दुकान चलाता है अपनी और उसे पता है कि मैं अधिक परिश्रम करूंगा अधिक समय लगाऊंगा इस अपने व्यापार के लिए अधिक धन मिलेगा तो अधिक धन जो मिलेगा उसकी उत्कंठा में वो परिश्रम कर रहा है क्या वो परिश्रम उसको कष्ट दे रहा है दूसरों को तो लगेगा कि तो बड़ा कष्ट में है लेकिन उसको आगे होने वाला लाभ दिखाई दे रहा है उसने अपनी चित्त की प्रश्नता को नहीं खोया है और वो करता है पुरुषार्थ करता है तो ऐसे ही यहां पर जिस साधक को योग दिखाई दे रहा है साध्य के रूप में कि मुझे इतना बड़ा लाभ होने वाला है तो चित्त की प्रश्नता उसकी समाप्त नहीं होगी लेकिन जहां हमारा लक्ष्य बदल जाता है और हम केवल शरीर मात्र को कष्ट देना ही इतना ही बस का अर्थ समझ लेते हैं तो वहां उसका निषेध किया जा रहा है और इसमें एक प्रमाण भी आता है मंत्र है अथर्वेद का अठारवें कांड के दूसरे सूक्त का 36वां मंत्र बहुत प्रसिद्ध मंत्र है और वहां मंत्र दिया है कि शम तप शम तप शम कल्याण कल्याण देने वाला तप करने का निर्देश दे रहा है परमात्मा वेद में कि कल्याण कारक तप को करो शम तपह और फिर आगे कहा कि मां अति तपः अधिक नहीं करना है सहन करते हुए जैसे कोई गाड़ी चला रहा है और आपने देखा होगा कि गाड़ी एक ओवरटेक करने वाला पीछे से आ रहा है वो आगे निकलना चाह रहा है अब आगे वाले ने सोचा कि ये आगे निकलेगा तो अपनी और तेज करता है वो किसको ओवरटेक नहीं करने दूंगा और प्रतियोगिता होने लगती है दोनों में क्या होगा कालांतर में कहीं भिड़ेंगे टकराएंगे गिरेंगे, यही तो होगा लेकिन वहां यदि धैर्य रख व्यक्ति ठीक है आगे पीछे वाला आगे जा रहा है निकलने दे उसके लिए उसको अपना परिणाम कहीं ना कहीं दिखाई दे जाएगा तो हमें भी यहां साधना के क्षेत्र में आपाधापी नहीं करनी है अपनी क्षमता के अनुसार कार्य को आगे बढ़ाना है क्योंकि यह भी एक धर्म है योग भी एक धर्म है और धर्म के लक्षणों में आप देखिए मनु ने क्या कहा है सबसे पहले कौन सा लक्षण दिया है धृति से ही प्रारंभ हो रहा है और दूसरा क्षमा क्षमा का अर्थ क्या है हा सहन करना दूसरे को माफ कर देना नहीं दूसरे को माफ कर देना यह क्षमा नहीं है क्षमा का अर्थ है हम सहनशील बने अपमान हो रहा है कहीं ठीक है हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन जिसने अपमान किया है यदि हमारी सामर्थ्य है तो हम उसको दंडित करें हम कोई अधिकारी हैं या अन्य किसी पद पर हैं और नहीं है सामर्थ्य तो अपने पर कोई प्रभाव नहीं आने दे उसका लोगों ने गणत अर्थ ले लिया कि किसी ने कोई अपराध कर दिया है वह इसको दंड मत दो क्षमा कर दो वे तो ऐसा नहीं कहता क्षमा का ही अर्थ नहीं है क्षमोष सहन्य है नहीं तो वहां पाणनी अर्थ स्पष्ट कर देते वहां ऐसा ही अर्थ बोलते कि किसी ने कोई अपराध कर दिया है उसको कोई दंड मत दो इसको क्षमा कहते हैं ऐसा नहीं तो सबसे पहले है धृति धृति और क्षमा और धृति धैर्य वो सबसे पहले है तो योग के मार्ग में जो धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र बोलते हैं मनुस्मृति के लिए और मनु धर्म के ज्ञाता माने जाते हैं ऋषि उनके पास इसीलिए गए थे उपदेश लेने के लिए कि आप तो धर्म के ज्ञाता हैं और वो धर्मशास्त्र में धृति को सबसे पहले धर्म के लक्षणों में ले रहे हैं क्षमा आगे भी छोड़ दीजिए आप अभी इन दो, दो और पर हैं? एक क्रम है इनका भी क्योंकि चर्चा फिर दूसरी दिशा में हो जाएगी हमारी और और आप, आप भर्तृहरी को देख लीजिए जहां उन्होंने योगी को एक पुत्र बताया है और पुत्र माता पिता से उत्पन्न होता है माता भी चाहिए पिता भी चाहिए तो धैर्य यमा शामा। चननी हो गए माता पिता अब योगी उत्पन्न होगा जिसकी जिसका पिता धैर्य न हो जिसकी माता क्षमा न हो तो योगी नाम का पुत्र उत्पन्न नहीं होगा तो धैर्य यस्य पिता क्षमा चननी धैर्य बहुत आवश्यक है धृति धारणा शक्ति हमारी ठीक है हमारी जितनी सामर्थ्य उसके अनुसार ही चलेंगे तो इसलिए तच चित्त प्रसादन तो मंत्र की बात कर रहा था मैं कि शम तपह माति तपह है शम तप माति तपो मां अति तपह अधिक तप नहीं करना है अब अधिकार्थ लोग अपने अपने दृष्टि से ले लें तो है अपने बचाव के लिए करने लगे ऐसा नहीं ईश्वर ने जितनी सामर्थ्य दी है पहले हम उसको पहचाने उससे हम अधिक न करें यह तात्पर्य है अब ने सामर्थ्य दे रखी है अधिक शारीरिक बल भी है बौद्धिक सामर्थ्य भी है सब कुछ है और फिर भी हम नहीं कर रहे तब क्यों कि वेद में कहा है कि माँ अति तप हम वेद की आज्ञा का पालन कर रहे हैं आराम से हम बिस्तर पर सो रहे हैं हम नहीं पढ़ेंगे क्यों वेद ने कहा है कि तपस्या ज्यादा नहीं करनी है हाँ, माति तप बहुत स्पष्ट निर्देश है देखो आप समझ नहीं पाए हम समझ गए उसको ऐसे <laughs> करते हैं लोग अर्थ और प्रमाण दे देंगे आपको वेद का कि हम गलत नहीं कर रहे हम वेद पर ही चल रहे हैं हाँ, वेद मार्ग पर चल रहे हैं हम वेद मार्गी हैं हम तप नहीं करते हम तो ऐश की जिंदगी जिएंगे क्योंकि तप करने से चित्त प्रसन्न नहीं रहता फिर होने लगता है और और ये व्यास कह रहे हैं कि लेकिन ये तात्पर्य नहीं है मां अति तपह फिर आगे कहा कि तपह ये बहुत मुख्य शब्द है मंत्र में अग्नि मा तनवम तपह अग्नि संबोधन जीवात्मा के लिए अग्नि हां अग्ने मा तनवम तपहे हे आगे बढ़ने वाले जीवात्मा अग्नि का अर्थ अग्नि का अर्थ नहीं अग्नि का अर्थ का तात्पर्य शब्द की दृष्टि से जो अपने को आगे ले जा रहा है उसे कहते हैं अग्नि जो दूसरों को आगे ले जाता है वो भी अग्नि अब कौन होगा ये परमात्मा मनुष्य भी आ जाएंगे इसमें जो ज्ञानी बन चुके हैं और एक साधक प्रवृत्ति का व्यक्ति है अभी तो उसको अपने को ही आगे बढ़ाना है तो, या। तो अग्रे नयति है स्वम अग्रे नयति स्वम इति अग्नि जो अपने को आगे बढ़ा रहा है आगे ले जा रहा है अपने लिए तो अग्नि हे अग्नि तनवम माँ तपह मां तनवम तपह शरीर को मत तपा नहीं नहीं जीव आत्मा के लिए है यह मंत्र परमात्मा जीवात्मा को बता रहा है कि हे अग्नि जीवात्मा कहेगा परमात्मा से कि हे परमात्मा तू शरीर को मत तपा ना <laughs> तो अग्नि मा तनम तपाहमा जीवात्मा के लिए अपने को आगे ले जाने वाला ऐसा जीव जो अपने को आगे ले ही नहीं जा रहा है उससे थोड़ी कहा जाएगा कि तू शरीर को मत तपा अब आगे ले जा रहा है और यही शरीर हमारा धर्म का साधन बनता है शरीर माध्यम खल धर्म साधन और शरीर को ही बिगाड़ के रखते हैं हम लोग सुखा देते हैं अपने लिए ये तप नहीं है वेद नहीं कहता ऐसा माँ तनवम तपह शरीर को मत तपा तनु तनु का द्वितीय का एक तनवम अग्नि माँ तनवम तपह फिर कहा आगे तपाना ही है यदि शरीर को तो कहां तपाना के वनेशु सुष्मो अस्तुत वनेशु वनों में जा करके जब तू बास्थ ले ले क्योंकि वानप्रस्थ में अधिक तपस्या का विधान है थोड़ा एं? वहां भले ही तेरा शरीर सूख जाए कोई बात नहीं है वनेशु शुष्मो अस्तुते लेकिन यहां तुझे अभी संसार में कार्य करना है धर है अभी तेरा ब्रह्मचर्य काल है विद्या अध्ययन का काल है या गृहस्थी है उत्तम संतान उत्पन्न करनी है, है संसार को एक उत्तम संतान देनी है अन्य बहुत से कार्य करने हैं योग साधना के क्षेत्र में अभी तुझे बहुत आगे बढ़ना है और तूने यही यदि शरीर को सुखा दिया तो क्या होगा फिर आगे तो वनेशु शुष्मो अस्तुते, ते वनों में जाकर के भले ही तेरा ते तेरा तनवम पीछे से ले लेंगे तनु सुम अस्तु भले ही हो जाए थोड़ा क्षीण हो जाए होता है कोई बात नहीं है लेकिन पृथ्वीयाम अस्तु या धरह शब्द है पृथ्वीयाम अस्तु या इस पृथ्वी पर इस कार्य क्षेत्र में यह पृथ्वी क्या है कार्यभूमि हमारी यहां पर यह धरह यहां तेरा जो शरीर है वो धरह धारण करने वाला हो जो भी तुझे धारण करना है प्राप्त करना है वो सारी क्षमता इसके अंदर होनी चाहिए ऐसा हो यहां पर तो मां अति तो इस तरह से बहुत से प्रमाण मिल जाते हैं महर्षि ध्यानंद ने भी आ, उसमें मनुस्मृति में एक अन्य श्लोक भी आता है अक्षिणवन मां, अक्षिणवन मां, तनु ऐसी कुछ है श्लोक प्रारंभ यहीं से होता है ये और उसकी संस्कार विधि में महर्षि ने व्याख्या भी की है और वहां उन्होंने शब्द क्या दिया है के शरीर को किंचित किंचित कष्ट देते हुए क्योंकि महर्षि के मस्तिष्क में ये मंत्र घूमते थे सारे वो उससे बाहर जा ही नहीं सकते थे हम लोग क्या करते हैं बोलते हैं तो मंत्रों का पता है नहीं कुछ भी और हम बोलते रहते हैं ऐसे ही तो उस अवस्था में हम कुछ का कुछ बोल जाते हैं एक, एक और जी, ना शरीर तक नहीं तो इस तरह से चित्त की प्रसन्नता को अबाधित रखते हुए बाधित न करते हुए अन्यम अने के न? योगी ना योगी के द्वारा इस तप का सेवन करना चाहिए तप का पालन करना चाहिए और और एक है या दो दो अलग अलग एक क्रिया है और एक क्रिया जिस पर घट रही है वो है चित्त प्रसाद चित की प्रसन्नता को ठीक है अबाध मानम बाधित न करते हुए। है तपह का विशेषण तप की ओर इशारा कर रहा है ये कैसा तप जो चित्त की प्रसन्नता को बाधित नहीं कर रहा है द्वितीय का एक क्वेश्चन है ये और शरीर को तो और चित्त प्रसादन द्वितीय का एक क्वेश्चन इसलिए है कि बाध धातु का कर्म है ये चित्त प्रसादनम बाध का कर्म हो गया बाध धातु का बाध्रिक्लोडन है और अबाध ये तप का हो गया विशेषण तो कैसा तप करना है आसेव्यम है? आसेव्यम क्रिया हो गई कैसा तप करना है कि जो चित्त की और ये तप शब्द है नहीं यहां पर लेकिन तत्शब्द से लिया है तप को तत्नी वह तप कैसा हो चित्त प्रसादन अबाध अच्छा ये अबाध को यदि ले ले ले। को शरीर से शरीर को बाधित न करने कहां है इसमें कहा लिखा हुआ है इसमें जब सीधे आ रहा है चित्त प्रसाद आ तो क्या हाँ और अबाधन को नहीं तो इसका अर्थ क्या करेंगे फिर विशेष प्रसाद कहा हो गया पूरा अर्थ करो वाक्य बोलो की प्रसन्नता प्रसन्नता चित्त की प्रसन्नता को करने वाला कौन चित्त जो तप चित्त प्रसादनम ये है को को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए तो, तो अब वो शरीर प्रसादन तत, तत तत से जोड़ो ना? तत शब्द से जोड़ो संबंध तत, तत किसको कह रहा है तप और आ वो तप कैसा हो जिसका हम सेवन करें तो चित्र प्रसाद आ चुका है तो चित्त प्रसादन अबाध मानम बाधरी धातु का कर्म कौन बनेगा जो समप समीप में आ रहा है निकट में आ रहा है शब्द और शरीर यहां शब्द लिया ही नहीं गया है शरीर शब्द यहां नहीं है क्योंकि शरीर की बात यहां नहीं हो रही है वो अन्य शास्त्रों में कह दी गई ठीक है कि शरीर को नहीं सुखाना है और मंत्र हमारे सामने प्रमाण है अग्निमा तनवम तप लेकिन यहां जो बात आ रही है ये चित्त की है सारी और पीछे भी यही था कि ये जो अशुद्धि है चित्त की ये बिना तप के संभेद को प्राप्त नहीं होती तो ऐसा तप हमें सेवित करना है जो चित्त की प्रसन्नता को बाधित न करे क्योंकि चित्त प्रसादन शब्द फिर एक अलग थलग पड़ जाएगा अगर हम अबाध मानव को शरीर के साथ जोड़ भी दें, जो कि इसमें अध्याहार करना होगा तो उस अवस्था में चित्त प्रसादम एक अलग बन जाएगा ये भिशे हाँ विशेषण है यहाँ पर चित्त प्रसादन अबाध मान का वो उसका तप का ही है लेकिन अबाध के लिए यहाँ बोलेंगे अबाध का कर्म हो गया ये कैसा हो वो चित्त कैसा होना चाहिए वो तप कैसा होना चाहिए अबाध किसकी बाधा ना करे चित्त की प्रसन्नता की चित्त की प्रसन्नता की बाधा न करे उसका सेवन करना है तो इस तरह से ये तब की व्याख्या हुई आगे स्वाध्याय और ईश्वर प्रणधान को आगे देखेंगे प्रणोध्वनि